कानों सुनी सो झूठ सब नंबर सिक्स पहला प्रश्न एक प्रचलित पद है हरी से लगे रहो रे भाई बनत बनत बनी जाए क्या ऐसा ही है प्रार्थना के दो अंग हैं एक प्रार्थना और दूसरा प्रतीक्षा और दूसरा अंग पहले अंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना तो बहुत लोग कर लेते हैं प्रतीक्षा थोड़े लोग कर पाते और जो प्रतीक्षा कर पाते हैं उनकी ही प्रार्थना पूरी होती प्रतीक्षा का अर्थ है मैंने प्रार्थना कर ली लेकिन मेरी प्रार्थना इसी क्षण पूरी हो ऐसी आकांक्षा नहीं पूरी हो ऐसी आशा तो लेकिन अपेक्षा नहीं तैयारी हो धैर्य हो कि अनंत भी प्रतीक्षा करनी होगी तो करेंगे आज ना हो कल ना हो परसों ना हो इस जन्म में ना हो अगले जन्म में ना हो कितना ही समय बीते हैं धैर्य ना चुका देंगे ऐसे अनंत धैर्य से जो प्रार्थना करता है उसकी इसी क्षण भी पूरी हो सकती है। और जिसने अधैर्य किया उसकी कभी पूरी ना होगी क्योंकि धैर्य प्रार्थना का प्राण है जब तुमने प्रार्थना की और धीरज न रखा तो प्रार्थना न रही मांग हो गई चूक गए मांग में वासना है अधैर्य है जल्दबाजी है अभी होनी चाहिए मांग में बचकानापन है जैसे छोटे बच्चे कहते हैं अभी इसी वक्त आधी रात में खिलौना चाहिए मांग में प्रौढ़ता नहीं है मांग में जिद्द है हट है दुराग्रह है प्रार्थना में कोई हट नहीं ना कोई मांग है ना कोई दुराग्रह दुराग्रह तो दूर प्रार्थना में सत्याग्रह भी नहीं क्योंकि सत्याग्रह भी दुराग्रह का ही अच्छा नाम है प्रार्थना में आग्रह ही नहीं प्रार्थना में केवल निवेदन है, केवल निमंत्रण तुमने पाती भेज दी अपनी तरफ से प्रभु को जब आना हो आए तुम्हारी पाती इतनी ही खबर देती है कि जब भी प्रभु आए तुम्हारा दरवाजा खुला होगा जब भी प्रभु आए तुम्हारे हृदय के द्वार बंद न होंगे तुम्हारा हृदय मंदिर खुला होगा तुम प्रतीक्षा करोगे और प्रतीक्षा में बड़ा सुख है क्योंकि प्रतीक्षा में बड़ी शांति है अधेरी में दुख है अधेरी में तनाव है चिंता है अधेरी में बेचैनी है होगा कि नहीं होगा द्वंद्व है धैर्य का अर्थ ही यही होता है कि होगा निश्चित होगा देर कितनी ही हो और जो देर हो वो भी अन्याय नहीं वो भी मेरी पात्रता के बनने के लिए समय बीच बो दिया फूटेगा ठीक ऋतु आने दो समय पकने दो बीच फूटेगा वृक्ष बनेगा बीज बोदने के बाद पानी सींचते रहो और राह देखो जल्दबाजी में सब बिगड़ जाए इस पद का यही अर्थ है हरी से लगे रहो रे भाई बनत बनत बनी जाए तुम अपनी तरफ से लगे रहो तुम अपनी तरफ से हरी का पीछा करते रहो तुम अपनी तरफ से निमंत्रण भेजते ही रहो अथक तुम अपनी तरफ से पुकारते ही रहो तुम्हारी आंखें प्रेम के आंसू गिराती रहें और तुम्हारे पैर घुंघरू बांधकर प्रेम के नाचते रहें, तुम अपनी तरफ से सब पूरा कर दो तुम अपनी तरफ से कुछ कमी ना करो तुम अपनी तरफ से रत्ती भर बुल चूक ना करो जिस घड़ी भी मौसम पक जाएगा और तुम तैयार हो जाओगे उसी घड़ी घटना घट गट जाती अगर नहीं घट रही है अभी तो उसका केवल एक ही अर्थ है शिकायत मत करना मत कहना कि परमात्मा नाराज है मत कहना कि मेरे साथ नाराज है मत कहना कि औरों के साथ घट रहा है मेरे साथ क्यों नहीं घट रहा मत कहना कि अन्याय हो रहा है अगर परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं घट रहा तो सिर्फ एक ही अर्थ है बस केवल एक ही अर्थ है कि तुम अभी तैयार नहीं हो तो तैयारी में लग जाओ अगर आज तुम्हारे द्वार परमात्मा नहीं आया तो तैयारी में लग जाओ कल घर द्वार को और झाड़ो और बुहारो और साफ करो दिया जलाओ धूप जलाओ फूल लगाओ कल फिर प्रतीक्षा करो अगर ना आए तो इतना ही समझो कि अभी कहीं थोड़ी भूल चूक और जिस क्षण भी भूल चूक पूरी हो जाती घटना ऐसे घटती है जैसे 100 डिग्री पे पानी भाप बन जाता है अगर निन्यानबे डिग्री तक भाप नहीं बना है तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमात्मा नाराज है इसका इतना ही मतलब है कि 100 डिग्री पानी जब तक गर्म ना हो तब तक भाप नहीं बनता थोड़ी और लकड़ियां लगाओ चूल्हे में और थोड़ा ईंधन जलाओ थोड़े और जोर से पुकारो थोड़े और पागल हो के उनमत्त होके चीखो थोड़े और दीवाने बनो गीत और थोड़ा गुनगुनाओ आता ही होगा हरी से लगे रहो रे भाई बनत बनत बन जाए बनत बनत होते होते होता है होता निश्चित है जो भी उसकी तरफ गए पहुंच जाते हैं देर अबेर तुम्हारे कदमों की ताकत पर निर्भर कैसे तुम चलते हो दिशा ठीक हो बस इतना ही ख्याल रहे फिर धीमे चलने वाले भी पहुंच जाते हैं जल्दी चलने वाले भी पहुंच जाते हैं तेज धावक भी पहुंच जाते हैं दिशा भर ठीक हो और प्रार्थना ठीक दिशा है दिशा गलत हो तो खतरा है तुम धीमे चलो तो भी भटकोगे तेज चलो तो और भी ज्यादा भटकोगे अगर बहुत ही भागने वाले हुए तब तो बहुत दूर निकल जाओगे दिशा भर ठीक हो तो प्रार्थना दिशा को ठीक कर देती प्रार्थना का अर्थ होता है समर्पण प्रार्थना का अर्थ होता है मेरे किए कुछ ना हो ग तुमसे गलती हो सकती है उससे गलती नहीं होती यह ठीक दिशा हो गई जब तक तुम करोगे तब तक भूल चूक हो सकती तुमसे भूल चूक ही होगी तुमसे और होने की आशा भी कहां है इस अंधेरे मन को लेकर ठीक कैसे करोगे इस बुझे दिए को लेकर राह कैसे खोजोगे संभावना भटक जाने की है संभावना पहुंचने की नहीं प्रार्थना का अर्थ होता है मेरे किए तो जो होता है गलत हो जाता है जहां मैं आया वहां गलती हो जाती मेरी मौजूदगी गलती का सबूत है मेरा भाव कि मैं मेरी सबसे बड़ी गलती है प्रार्थना का अर्थ है मैं को उतार के रखता हूं कहता हूं तुम तू तु। जलुद्दीन की प्रसिद्ध कविता है प्रेमी ने प्रेसे के द्वार पर दस्तक दी और भीतर से आवाज आई कौन है तू और उसने कहा मैं अरे पहचानी नहीं मेरी आवाज नहीं पहचानी मेरे पैरों की आवाज नहीं पहचानी लेकिन फिर भीतर से नाटा हो गया कोई उत्तर ना आया बहुत द्वार पर उसने सिर पीटा लेकिन फिर पीछे से कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया घर में जैसे कोई हो ही ना जब बहुत चीखा चिल्लाया तो भीतर से इतनी ही आवाज आई इस घर में दो ना समा सकेंगे यह प्रेम का घर है यहां दो न समा सकेंगे प्रेमी समझा तीर लग गया हृदय पर चला गया वनों में कई चांद आए और गए कई सूरज उगे और मिटे वर्ष पर वर्ष बीते उसने अपने मैं को गलाया मिटाया पिघलाया जिस दिन उसका मैं बिल्कुल पिघल गया जिस दिन नाम मात्र भी ना रहा जिस दिन उसने भीतर झांक कर देख लिया और परम शून्य को विराजमान पाया जिसमें मैं की कोई धुन ना उठती थी आया द्वार पर दस्तक दी फिर वही प्रश्न कौन है अब प्रेमी ने अब कौन तू ही है और द्वार खुल गए ये रूमी की छोटी सी कविता भक्त की सारी भावदशा है अगर तुम्हारी प्रार्थना में मैं का स्वर है तो द्वार दरवाजे बंद रहेंगे परमात्मा के लाख सिरपट को मैं के लिए द्वार ना कभी खुला है ना कभी खुलेगा मैं ही तो ताला है उस द्वार पर तुम्हारा मैं उसके द्वार पर ताला है और परमात्मा तुम्हारे मैं को नहीं खोल सकता ताला तुम लगाते हो तुम ही खोल सकोगे और तुम्हारा मैं हट जाए तुम्हारा मैं का ताला गिर जाए तो द्वार खुला ही है द्वार कभी बंद नहीं था तुम्हारी आंख पर ही पर्दा है परमात्मा पर कोई पर्दा नहीं लोग सोचते हैं परमात्मा कहीं छिपा परमात्मा कहीं भी नहीं छिपा है तुम आंख बंद किए खड़े हो यह तुम्हारा मैं तुम्हारे चारों तरफ एक काली दीवाल बन गया है। प्रार्थना का अर्थ है मैं गिर जाए यह भाव मिट जाए कि मेरे किए कुछ हो सकेगा मेरे किए तो जो हुआ सब गलत हुआ मेरे किए तो संसार हुआ मेरे किए तो देह बनी मेरे किए तो जाल फैले मेरे किए तो वासना उठी मेरे किए तो कर्म का बहुत जंजाल फैला मेरे किए जो भी हुआ गलत हुआ मेरे किए सारी चिंता और संताप पीला और पागलपन पैदा हुए प्रार्थना का अर्थ है अब उब गया हूं इस मैं से और मेरे करने से अब कहता हूं तू कर प्रार्थना का सार भूत प्रार्थना से कुछ मतलब नहीं कि तुम अल्लाह अल्लाह पुकारो कि राम राम पुकारो वो तो गौण बातें हैं, भी पुकारे चुप्पी में भी हो जाएगी प्रार्थना मगर एक मूल बात है कि मैं को उतार कर रखो फिर ना पुकारे तो पुकार पहुंच जाती है और मैं के रहते लाख पुकारते रहो तो पिक आप पुकार नहीं पहुंचती और जब तुम रहे ही नहीं तो जल्दबाजी कैसी जल्दबाजी किसकी फिर कौन अधेरी करेगा और कौन कहेगा जल्दी हो जाए ये भी मैं की अपेक्षा है कि जल्दी हो जाए मैं डरा हुआ है समय ना निकल जाए क्योंकि मैं का समय बंधा हुआ है मैं शाश्वत नहीं है क्षण इसलिए मैं बहुत समय के बोध से भरा हुआ है मैं हटा कि फिर तो जो बचा वो शाश्वत है फिर कोई जल्दी नहीं है आज हो कल हो परसों हो सब बराबर है अनंत काल में कभी भी हो सब बराबर है फिर समय की जो आपाधापी है वो जो घबराहट है कि समय बीता जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर ही जाऊं और ये घटना ना घटे कल मैं एक कविता पढ़ रहा था तू ही है बहकते हुओं का इशारा तू ही है सिसकते हुओं का सहारा तू ही है दुखी दिल जलों का हमारा हीं भट के भूलों का है धुर का तारा जरा सिंह में समा दिखा जा मैं सुध खो चुकू उससे कुछ पहले आ जा आओ तुम अभिनव उल्लास भरे नेह भरे ज्वार भरे प्यास भरे अंजलि के फूल गिरे जाते हैं आए आवेश फिरे जाते जरा सिंह में समा दिखा जा मैं सुध खो चुकू उससे कुछ पहले आ जा मैं को बड़ी जल्दी है मैं को डर यही है कि मौत आई जाती और मैं की मौत तो निश्चित मैं का होना चमत्कार है मौकी, मैं की मौत तो बिल्कुल स्वाभाविक है मैं को कैसे संभाले हो यही चमत्कार है मैं गिरा गिरा अभी गिरा किसी भी क्षण गिर जाएगा यह तो कभी भी टूटने को तत्पर है इसे संभालने के लिए सारा जीवन लगाना पड़ता है फिर भी यह संभल तो पाता नहीं एक दिन गिरी जाता है मौत इसी की होती मैं कि चूंकि मौत होने वाली इसलिए मैं समय से बहुत घबराया हुआ है मैं कुछ समय का बड़ा बोध है जल्दी हो जाए अभी हो जाए इसी क्षण हो जाए तुम्हें क्या डर है मैं को जरा हटा के अपनी अपनी शक्ल तो पहचानो मैं को जरा हटाकर अपना रूप तो देखो तुम शाश्वत हो तो कभी मिले अनंत काल में मिले तो भी अभी मिला देर होती ही नहीं फिर इसलिए प्रार्थना का अनिवार्य अंग है प्रतीक्षा अनंत धैर्य से भरी प्रतीक्षा हरी से लगे रहो रे भाई बनत बनत बन जा दूसरा प्रश्न आपने कहा कि दो ही मार्ग हैं ध्यान और भक्ति ध्यान में प्रयत्न निहित है और भक्ति में प्रसाद इस संदर्भ में अष्टावक्र बोधिधर्म और कृष्णमूर्ति के दर्शन को क्या कहेंगे जो कोई भी अनुष्ठान नहीं बताते सत्य को जानने सत्य में जागने के दो ही मार्ग हैं भक्ति और प्रेम फिर स्वभाव प्रश्न उठता है कि अष्टावक्र तो कहते हैं कोई मार्ग नहीं बोधिधर्म भी कहता है कोई मार्ग नहीं कृष्णमूर्ति भी कहते हैं कोई मार्ग नहीं तो वे जो प्रस्तावित करते हैं वो अमार्ग है उसकी गिनती मार्ग में नहीं हो सकती अमार्ग से भी पहुंचा जाता है मगर वो अमार्ग है मार्ग तो दो हैं भक्ति और ध्यान अमार्ग एक है अमार्ग को भी समझ लेना चाहिए वो भी बात तो बड़ी गहरी है बड़े काम की बौद्ध धर्म अष्टावक्र और कृष्णमूर्ति का जोर यह है कि तुम परमात्मा से कभी बिछड़े नहीं तुम कभी दूर गए नहीं इसलिए उसे तुम किसी मार्ग से खोजने चलोगे तो कैसे पाओगे तुम तो वहां हो ही इसलिए तुम अगर सब खोज छोड़ दो तो पहुंच गए खोज के कारण भटक रहे हो क्योंकि खोज का मतलब ही हुआ कि कहीं दूर है खोजते हम उसी को जो दूर है खोजते हम पर को खोज का मतलब ही होता है दूसरे की खोज अपने को तो हम खोज नहीं सकते कहां खोजेंगे कहां जाएंगे खोजने स्वयं तो हम हैं ही यह भी एक संभावना है मगर यह दुरूहतम संभावना है प्रेम और भक्ति से सुगमता से बात हल होती ध्यान थोड़ा उससे कठिन अमार्ग और भी कठिन सरल दिखाई पड़ता है इस चूक में मत पड़ना सरल दिखाई ही इसलिए पड़ता है कि बहुत कठिन है जितना सरल हो उतना ही कठिन है कठिन को हल किया जा सकता है सरल को हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात तो सच है कि तुम जहां हो वहीं परमात्मा है तुम जैसे हो वैसा ही परमात्मा इसलिए अब कहीं जाना नहीं है। हम सुनते हैं वचन प्रसिद्ध है जिन खोजा तिन पाइया जिसने खोजा उसने पाया अगर पूछो बोधिधर्म से बोधिधर्म कहेगा जिन खोजा तिन खोया क्योंकि खोजने का मतलब है कहीं गए कहीं गए तो दूर गए दोनों सच हैं लेकिन बोधिधर्म की बात समझना तभी संभव है जब खूब खूब खोजा हो और न पाया हो जब खोज खोज के थक गए हो और न पाया हो जब खोज आखिरी कर ली हो जितनी कर सकते थे अहंकार जितनी दौड़ ले सकता था ले ली हो और फिर थका हारा गिर पड़ा हो उसी क्षण मिल जाता है मिलता तो उसी क्षण है जब तुम नहीं होते अब तुम कैसे नहीं होगे इसकी ये दो विधियां हैं या तो तुम प्रेम में गल जाओ नहीं हो जाओगे या तुम ध्यान में बिखर जाओ नहीं हो जाओगे या फिर इतनी समझदारी हो जिसको कृष्णमूर्ति अंडरस्टैंडिंग कहती इतनी प्रज्ञा हो कि ना प्रेम की जरूरत हो ना ध्यान की जरूरत हो सिर्फ बोध में यह बात सिर्फ समझ ली जाए और घटना घट जाए कठिन हो गई बात बोध इतना होता तो घट ही गई होती इसलिए तो कृष्णमूर्ति को बैठे लोग सुनते रहते हैं कहीं पहुंचते इत्यादि नहीं और बात कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं सौ ठीक कहते शायद सौ टका ठीक है इसलिए चूक हो जाती लोग अभी वहां हैं जहां एक टका बात समझ में मुश्किल से आए तुम सौ टका बात कहे चले जाते हो लोगों पर ध्यान दो वहां से बात करो जहां लोग खड़े तुम वहां से बात कर रहे हो जहां तुम हो बौध धर्म वहां से बोलता है जहां स्वयं है। अष्टावक्र वहां से बोलते है जहां स्वयं सुनने वाले की चिंता नहीं करते अगर मैं वहां से बोलूं जहां मैं हूं फिर मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं फिर मेरे तुम्हारे बीच इतना फासला हो जाएगा कि तुम सीढ़ी न लगा सकोगे अनंत दूरी हो जाए मुझे वहां से बोलना है जहां तुम हो धीरे धीरे तुम्हें सरकाना है फुसलाना है किसी दिन वहां ले आना है जहां मैं हूं लेकिन अगर मैं वही कहूं जहां मैं हूं तो तुम्हारे लिए बेबूझ हो जाए तो कितने लोग अष्टावक्र को समझ पाए कितने लोग कृष्ण की गीता ज्यादा लोगों तक पहुंची करोड़ों जनों तक पहुंची अष्टावक्र की गीता क्यों नहीं पहुंची कृष्ण की गीता में सुनने वाले की स्थिति का ख्याल है आदमी कहां खड़ा है वहां से शुरू करो वहीं से उसकी यात्रा होगी अष्टवक्र को इसकी फिक्र नहीं है तो कोई जनक समझ लिया बात ठीक है लेकिन जनक कितने एक आदमी मिल गया यह भी चमत्कार है कृष्णमूर्ति को अभी तक एक भी जनक नहीं मिला मिल सकता नहीं कि उसके कारण है अष्टवक्र को भी कैसे मिला यह भी जरा संदिग्ध मिला की सिर्फ कहानी है क्योंकि जो जनक होने की क्षमता रखता हो वो बिना अष्टाव करके पहुंच जाएगा जनक होने की क्षमता का अर्थ यह है कि निन्यानवे डिग्री पर उबल रहा है आदमी वो ही तो समझ सकेगा सौ डिग्री के पार की बात उसके लिए करीब है एक कदम बात हो जाने वाली शायद एक कदम भी नहीं जरासी सी चहलकदमी जरासी गति जरा सा धक्का वो किनारे पर खड़ा है खाई खड्ड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा है जरा सा हवा का झोंका काफी ना भी आता हवा का झोंका तो वो खुद भी कुन जाता। सामने ही खड़ा था परमात्मा परमात्मा सामने ही फैला था अष्टवक्र ना भी मिलते तो जनक पहुंच जाते अष्टावक्र उसी के काम के हैं जिसको ना भी मिलते तो भी पहुंच जाता तो बड़े काम के नहीं वक्तव्य बहुत महान है लेकिन काम का नहीं उपयोगी नहीं कृष्ण अर्जुन की बात बोल रहे हैं अर्जुन जहां खड़ा है इसलिए अष्टावक्र की गीता में पुनरुक्ति है पुनरुक्ति ही पुनरुक्ति क्योंकि वो एक ही बात है बोलने को एक ही डिग्री का मामला है वो एक ही बात बोले चले जाते हैं फिर फिर दोहराते फिर फिर दोहराते खुद भी वही दोहराते हैं शिष्य भी वही दोहराता है अष्टावक्र की पूरी गीता एक प्रश्न में लिखी जा सकती है एक पोस्ट कार्ड पर लिखी जा सकती क्योंकि जो अष्टावक्र कहते हैं वही जनक दोहराते हैं फिर जनक दोहराते हैं फिर अष्टावक्र दोहराते हैं वो सिर्फ दोहराना है बार बार दोहराना क्योंकि कुछ और तो कहने को है नहीं एक ही सत्य है वहां उसी एक सत्य को बार बार कहना कृष्ण बहुत सी बातें कहते हैं ज्ञान की भक्ति की कर्म की कृष्ण सारे मार्गों की बात कहते हैं क्योंकि अर्जुन ऐसे विभूचन में पड़ा है इसको पक्का पता भी नहीं कि यह कहां खड़ा है ये बीच बाजार में खड़ा है जहां से बहुत रास्ते निकलते हैं सभी रास्ते इसको समझाते हैं ये नीचे चाहे दूसरा समझाते हैं ये नीचे चाह दूसरा समझाते हैं किसी भी रास्ते से आ जाए कृष्ण की इस कि कोई चिंता नहीं कि किस रास्ते से आता है कृष्ण का किसी मार्ग से कोई मोह नहीं और कृष्ण को यह फिक्र नहीं है कि मैं जहां खड़ा हूं वो बात इसे आज समझ में आ जाए यह अपेक्षा जरा ज्यादा है यह जरूरत से ज्यादा है इसलिए कृष्ण मूर्ति को तुम पाओगे बड़ा बेचैनी में समझाते समझाते थक गए पचास साल से समझा रहे बोलते बोलते सिर पीट लेते क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वही लोग बैठे सुन रहे हैं उनमें कई पचास साल से सुनने वाले लोग भी हैं जो कृष्णमूर्ति जैसे बूढ़े हो गए उनको सुनते सुनते बूढ़े हो गए और फिर भी कुछ क्रांति नहीं घटी पचास साल में बड़ी यात्रा हो सकती थी लेकिन बात वहां से शुरू होनी चाहिए जहां आदमी खड़ा हो तो अमार्ग का मार्ग तो करोड़ में एकात के लिए है इसलिए उसको मार्ग भी क्या कहना चीनी कथा है कि लाओसे ने एक बार अतीत साहित्य और समृद्धि की बहुत चर्चा करने के लिए कन्फ्यूस का मजाक उड़ाया था कन्फ्यूस उससे मिलने आया था लाओसे ने उससे कहा था तुम्हारे सारे प्रवचन उन वस्तुओं से संबद्ध हैं जो धूल में छोड़े गए चरण चिन्हों से ज्यादा नहीं और जानते हैं कि चरण चिन्ह जूतों से बनते हैं लेकिन वे जूते ही नहीं होते कहते हैं लाओसे की हंसी की आवाज गूंजती ही रही सदियों में कंफ्यूस को जवाब भी नहीं दे सका था लाउसे के लिए तो जो भी वास्तविक मार्ग है अमार्ग कहें वो ऐसा है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते कोई चरण चिन्ह नहीं छोड़ते पक्षी उड़ जाता है कोई रेखा नहीं छूट जाती कोई मार्ग नहीं बनता जमीन पर चलने जैसा नहीं है सत्य आकाश में उड़ने जैसा है जमीन पर तो मार्ग बनता है तुम चलोगे तो मार्ग बनता है पगडंडी बनती है, कई लोग गुजरेंगे तो मार्ग और सघन हो जाता है मार्ग बनता है इतने भक्त गुजरे हैं अनंत काल में तो भक्ति का एक मार्ग बन गया इतने ध्यानी हुए हैं अनंत काल में कि ध्यान का एक मार्ग बन गया लेकिन ये अष्टावक्र बोधिधर्म लाउजू कृष्णमूर्ति इनका कोई मार्ग नहीं वो कहते हैं कि आकाश में उड़ने जैसा है सत्य ठीक है मगर आकाश में उड़ने वालों के लिए ठीक है जो अभी जमीन पर चल रहे हैं इनके संबंध में क्या चल भी नहीं रहे हैं जो जमीन पर घसीट रहे हैं इनके संबंध में क्या जिन्होंने जमीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाना है इनके संबंध में क्या जिनको अपने पंखों का कोई पता ही नहीं इनके संबंध में क्या इनको बहुत दूर का आकाश दिखाई दे भी जाए तो भी सिर्फ ये तड़फेंगे उड़ ना सकेंगे इन्हें पता ही नहीं इनके पास पंख हैं। इनके पंखों को धीरे धीरे जगाना होगा सोए पंखों को धीरे धीरे जगाना होगा इनके सोए पंखों को धीरे धीरे उकसाना होगा इन्हें धीरे धीरे राजी करना होगा क्रमशः धीरे धीरे इनकी हिम्मत बढ़ जाए पंख इनके पास है परमात्मा इनके पास है अगर ये आंख खोल सके तो अभी पास है मगर आंख ही तो नहीं खोलते वही तो झंझट है आंख तो भीचे हुए बैठे इन्हें धीरे धीरे राजी करना होगा आहिस्ता आहिस्ता ये आंख खोले आहिस्ता आहिस्ता खोलने का नाम मार्ग है तत्क्षण खोल देने का नाम अमार्ग है कहते हैं कि कबीर जब युवा थे तब की घटना है कुछ लोग उनसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग पूछने आए थे वे बौद्धिक रूप से उसके रहस्यम पथ के संबंध में मार्ग निर्दे, निर्देश चाहते थे रविनाथ ने इस पर टिप्पणी की रविनाथ ने लिखा है कबीर ने इतना ही कहा मार्ग दूरी को प्रस्तावित करता है समझना मार्ग दूरी को प्रस्तावित करता है पर वह यदि निकट हो तो कोई भी मार्ग आवश्यक नहीं सच मुझे बहुत हंसना आता है कि मछली सागर में ही प्यासी है पाथ प्री सपोजिस डिस्टेंस इफ ही बी नियर नो पाथ नीडस डाव एट ऑल वेरीली इट मेकथ मी स्माइल टू हियर अफ ए फिस इन वाटर एथर्स मार्ग का मतलब ये है कि दूर मार्ग दूरी को प्रस्तावित करता है अगर पास ही है तो कैसा मार्ग और अगर तुम ही हो तब तो इंच भर का फासला नहीं तो मार्ग कहां बनाओगे तो जितना तुम चलोगे उतने भटक जाओगे बात बिल्कुल तर्कयुक्त है कि जितना चलोगे उतने भटक जाओगे चलो मत जागो होश जगा लो जहां हो वहीं दिया जला लो और सब हो जाएगा लेकिन यह बात तुम्हारे कानों पर ऐसे पड़ेगी जैसे बहरे कानों पर पड़ी यह बात कुछ अर्थ न रखेगी सुन भी लोगे भाषा समझते हो तो समझ भी लोगे मगर फिर इससे कुछ द्वार ना खुलेगा भक्त कहता है अभी तो दूरी है जब जागोगे तो पाओगे कोई दूरी न थी अभी तो दूरी है अभी तो बड़ी दूरी है अभी तो अनंत दूरी है माना कि अनंत दूरी झूठ है लेकिन अभी है झूठ ही सही अभी है तुम अगर डरे हुए हो तो भला तुम झूठे भूसे से डरे हुए इससे क्या फर्क पड़ता है बह तो सच्चा है एक अंधेरी रात में तुम एक मरघट से गुजरते हो तुम डरे हुए हो कि भूत प्रेत सताएंगे भूत प्रेत कोई भी नहीं है हो सकता है मरघट मरघटी ना हो सिर्फ तुम्हें ख्याल है या किसी ने मजाक कर दिया है कि जरा संभल के निकलना रास्ते में मरघट लेकिन तुम्हें ख्याल आ गया कि मरघट है अब तुम डरे हुए हो हु। अब जरा पत्था खड़कता है कि तुम्हें लगाया भूत जरा कुत्ता निकल जाता है पक्षी फड़फड़ाता है और तुम्हें लगा आ गया तुम भागने लगे तुम्हारी छाती धड़क रही तुम्हारे हाथ पैर कपराएं तुम पसीने से तरबतर हो तुमने होश खो दिया एक पत्थर से चोट खा गए समझा कि गए गिर पड़े कि बेहोशी हो गए भूत झूठ है सच लेकिन ये जो तुम्हें घट रहा है ये पसीना बहना और छाती की धड़कन और ये होश खो देना यह तो सब सच है भूत झूठों की सच है इससे क्या फर्क पड़ता है जो घट रहा है वो तो सच है इसलिए असली सवाल ये नहीं कि भूत हैं या नहीं अब कोई आदमी वहां तुम्हें तो समझाया कि तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे भूत है ही नहीं तो तुम इस बात को सुन भी लो तो भी समझ ना पाओगे तुम्हारे लिए कोई उपाय चाहिए तुम्हारे लिए कोई उपाय चाहिए जो झूठे भूतों से तुम्हें मुक्त कराते माना कि उपाय भी झूठा होगा क्योंकि झूठ केवल झूठ से कटता है झूठ को काटने के लिए सच की जरूरत नहीं होती झूठ केवल झूठ से कट जाता है लेकिन अभी काटने के लिए कोई उपाय चाहिए होगा और एक बार कट जाए झूठ तो तुम भी समझ लोगे कि मरघट भी नहीं है भूत भी नहीं है मैं व्यर्थ ही घबरा रहा था घबराने की कोई जरूरत नहीं है तब तुम भी हंसोगे तुम भी राजी हो जाओगे कि बात तो ठीक थी सब झूठ का ही जाल था भक्ति और ध्यान मनुष्य के प्रति ज्यादा करुणापूर्ण है अमार्ग की बात करुणापूर्ण नहीं सत्य तो है लेकिन करुणा नहीं दया नहीं बड़ी कठोर इसलिए कृष्णमूर्ति कठोर मालूम होंगी इसलिए कृष्णमूर्ति गुरु नहीं हो सके इतनी कठोरता से गुरु नहीं हुआ जा सकता गुरु के लिए अपार करुणा चाहिए इतनी करुणा चाहिए कि वो उन घाटियों में चला जाए जहां उसके शिष्य भटक रहे इतनी करुणा चाहिए कि उन्हीं अंधेरे रास्तों पर पहुंच जाए जहां उसके शिष्य अटक रहे उनका हाथ पकड़े उन्हें वापिस पहाड़ के शिखर की तरफ ले चलने लगे रास्ता कठिन होगा और शिष्य इंकार करेंगे ऊपर चढ़ने से हर तरह की बाधाएं डालेंगे बार बार वापस खाई खड्ड में भाग जाना चाहेंगे बार बार उसे लौट कराना होगा बार बार उनका हाथ पकड़ना होगा शिष्य उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके नाहक पीछे पड़ा है वो मजे से सो जाना चाहते हैं वो जगा रहा है वो संसार में थोड़ा और रस ले लेना चाहते हो और वो उन्हें विरस किए दे रहा है वो चाहते थे कि घर ग्रस्थी बना लें और वो सब उजाड़े दे रहा है अभी तो उनको ऐसा लगेगा कि ये दुश्मन है शिष्य को गुरु दुश्मन जैसा मालूम होगा और गुरु है कि लौट लौट के आएगा और उन्हें वापस ले चलने लगेगा एक आदमी वो भी है जो पहाड़ के शिखर पर पहुंच गया वहां से खड़े होकर चिल्ला देता है कि घाटी के लोगों सुन लो बात ऐसी सत्य ऐसा है मगर घाटी के लोग बहुत दूर हैं वहां तक ना तो आवाज पहुंचती और आवाज भी पहुंच जाए तो अर्थ नहीं पहुंचता और अर्थ तो पहुंच ही कैसे सकता है क्योंकि वे तो तुम्हारे शब्दों का जो अर्थ करेंगे वो उनका ही होगा वो अर्थ घाटी का होगा वो शिखर का नहीं हो सकता उन्होंने शिखर कभी देखा नहीं शिखर की भाषा से वे परिचित नहीं इसलिए मार्ग तो दो ही हैं भक्ति और ध्यान अमार्ग एक और है अगर तुम अमार्ग को भी मार्ग में गिनना चाहो तो तीन मार्ग गिन लो मगर वह चूंकि अमार्ग है इसलिए मैं उसकी गिनती नहीं करता और चूंकि कभी कोई उससे पहुंचता है उसको छोड़ा जा सकता है उसका हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं और जो उससे पहुंचता है वह ऐसा विरला व्यक्ति है कि उसको हम अपवाद मान ले सकते हैं उसको नियम बनाने की जरूरत नहीं अमार्ग के मार्ग पर गुरु नहीं होता अमार्ग के मार्ग पर कोई विधि नहीं होती अमार्ग के मार्ग पर यह पूछना कि कैसे करें गलत प्रश्न पूछना है अमार्ग के मार्ग पर प्रश्न ही पूछना गलत है क्योंकि अमार कमार तो यह मान के चलता है कि तुम वहां हो ही बस आंख खोलो और देख लो और बात सच है बात जरा भी गलत नहीं मगर करुणा सुनने जरा भी भावभीनी नहीं, नहीं रूखी सूखी है मरुस्थल जैसी भक्ति भी वहीं पहुंचाती लेकिन तुम पर दया करती धीरे दीर, धीरे मैंने सुना है कि जंगल में लोमड़ियां एक तरह का प्रयोग करती वही भक्ति और वही ध्यान का प्रयोग है लोमड़ी के ऊपर कभी कभी मधुमक्खियां बैठ जाती या मक्खियां बैठ जाती उनसे कैसे छुटकारा पाए मुंह हिलाती है तो वो पीछे बैठ जाती है पूंछ पकड़ लेती पूछ हिलाती तो सिर पर बैठ जाती सिर पूछ दोनों हिलाए तो बीच में बैठ जाती भागे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वो मक्खियां बैठी रहती उसके ऊपर उड़ती वो उसे बड़े कष्ट में डाल देती तो लोमड़ी क्या करती जिन लोगों ने लोमड़ियों का अध्ययन किया है वो कहते हैं बड़ी कुशलता का काम करती वो क्या करती नदी में या तालाब में उतर जाती उल्टी उतरती पूंछ की तरफ से पहले पहले उसकी पूंछ डूब जाती पानी में तो मक्खियां उसकी पूंछ छोड़ देती फिर उसकी पीठ डूब जाती तो मक्खियां उसकी पीठ छोड़ देती फिर उसकी गर्दन भी डूबने लगी तो मक्खियां उसकी गर्दन भी छोड़ देती और भी लोमड़ी बड़ी होशियारी का काम करती एक पत्ता मुंह में पकड़ लेती फिर वो और बिल्कुल डूबने लगी तो उसका सिर भी डूबने लगा तो वो सारी मक्खियां उसकी नाक पर आ जाती फिर आंखली छपके में वो अपनी नाक को भी डूबकी मार देती तो वो सारी मक्खियां पत्ते पर आ जाती वो पत्ते को छोड़ देती पत्ता नदी में बह जाता क्रमशा धीरे धीरे एक एक कदम घटना तो एक ही छा में घटती है यह सच है क्योंकि जब तक मक्खियां उसकी नाक पर बैठी तब तक सब मक्खियां बैठी पूछ पे नहीं है पीठ पर नहीं मगर लोमड़ी पर तो हैं ही अभी नाक पर बैठी अभी मक्खी एक भी गई नहीं है आखिरी क्षण तक भी सब मक्खियां उस पर बैठी जाती तो एक ही क्षण में जब वो आखरी डुबकी मारती, एक क्षण में पत्ते पर सारी मक्खियां हो जाती और पत्ता बह जाता है मक्खियों को ले जाता है क्रमशा नहीं घटती बात याद रखना यह मत सोचना कि भक्त क्रमशः भगवान के करीब आता है और यह भी मत सोचना कि ध्यान क्रमशः समाधि के करीब आता है नहीं घटना तो आकस्मिक ही है घटना तो अनायास ही है घटना तो एक क्षण में ही घटती है मगर घटना की तैयारी क्रमिक होती है। इस भेद को ठीक से समझ लेना अमार्ग के मार्गी कहते हैं कि एक क्षण में घटती ठीक कहते हैं एक ही क्षण में घटती मगर तैयारी तैयारी में कभी वर्षों लगते हैं कभी जन्म भी लग जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि जब तक घटी नहीं है तब तक जिसने तैयारी की है और जिसने तैयारी नहीं की है दोनों एक से ही अंधकार में खड़े हैं। मगर जिसने तैयारी की है वह निन्यानवे डिग्री पे उबल रहा है और जिसने तैयारी नहीं की है वो हो सकता है चालीस डिग्री पे उबल रहा हो कि तीस डिग्री पर कि कुन मात्र हो कि अभी ठंडाई हो कि बर्फ ही हो कोई भी नहीं अभी भाव बना है लेकिन जो निन्यानबे डिग्री के पास आ गया वो बाप बनने के करीब है बाप तो एक क्षण में बनेगी सौ डिग्री और छलांग भक्त भी जानते हैं कि छलांग ही लगती मगर छलांग की वे बात नहीं करते वे कहते हैं वो तो जब लगनी है लग जाएगी उसकी क्या बात करनी तुम तैयारी तो करो तुम मक्खियों को धीरे धीरे धीरे धीरे नाप तक तो ले आओ कि फिर पत्ता ही बचे उनको बचने के लिए फिर पत्ते को छोड़ देना जैसे ही वो पत्ते पर छलांग लगा जाए एक क्षण में मक्खियों से छुटकारा हो जाए तीसरा प्रश्न शून्य के शिखर में गैब का चांदना वेद कितेब के गम नाही खुले जब चश्म सब पस्म है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 अगर प्रकाश हो तुम कहते हो छुआ नहीं जा सकता तो जरा उसे बजाओ मैं उसकी आवाज सुन लू अगर आवाज भी ना होती हो जरा मुझे चखाओ मैं उसका स्वाद ले लू अगर स्वाद भी ना होता हो तो मेरे नासा पुटों के करीब ले आओ मैं जरा उसकी गंध ले लू अब ना तो प्रकाश में कोई गंध होती ना कोई स्वाद होता न उसे छुआ जा सकता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 मोर के नाच में भी वही है बादल जब घिर आते आकाश में तो वही घिरता रात चांदारों में भी वही है पशु पक्षियों में भी वही है मनुष्यों में भी वही है चारों तरफ वही है एक का ही विस्तार है, एक के ही अनंत रूप है एक का ही खेल है खुले जब चश्म हुस्न सब पश्म है दिन और दुनिया से कम नहीं और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता खुली हो तो दिन में भी है रात में भी है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 दूसरे 80 साल में मर जाएंगे तुम 100 साल जियोगे कि डेढ़ सौ साल जी जाओगे इससे क्या होगा बड़ी इस बात की महिमा होती है कोई महात्मा आ जाए गांव में कि डेढ़ सौ साल उम्र है बड़े तुम प्रभावित होते हो मगर ये सब भोग की ही भाषा है तुम भी डेढ़ सौ साल जीना चाहते हो इसलिए प्रभावित होते हो मैंने सुना है हिमालय में एक योगी था वो समझा रहा था लोगों को कि उसकी उम्र सात साल एक अंग्रेज भी पहुंच गया था यात्री था वो भी सुन रहा था भीड़ में खड़े होकर 700 सालों से उसे नहीं 70 साल से ज्यादा ये आदमी मालूम होता नहीं था 700 साल वो जरा घूमा फिरा पता लगाया उसने लोगों ने कहा भाई हमें तो कुछ पता नहीं है वो कहते हैं 700 साल तो ठीक ही कहते होंगे महात्मा पुरुष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 मैं सौ साल की मैं कैसे कहूं ये बातें हमें खूब प्रभावित करती क्यों तुम भी जीना चाहते हो अगर सात साल जीने की कोई तरकीब मिल जाए तो आहा, तुम गदगद हो जाओ तो अगर कोई सात साल जी रहा तुम्हारे भीतर आशा बलवती होती है कि अगर ये आदमी जी रहा है तो हम भी इससे जड़ी बूटी ले, ले लेंगे कि कोई मंत्र ले लेंगे कि कोई सिद्धि ले लेंगे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 खूब धन बना लेने की कल्पना और रुपए ही रुपये इकट्ठे होते जा रहे हैं उससे यह बेहतर है कि भीतर रोशनी प्रकट हो रही तीसरा नेत्र खुल रहा है कि कमल खिल रहा है यह कल्पनाएं है बेहतर हैं सुंदर कल्पनाएं है, धार्मिक कल्पनाएं है। मगर हैं तो कल्पनाएं हैं है तो संबंध का ही जाल योग क्या है योग शून्य भाव है शून्य के शिखर में गैप का चांदना ना कोई ऊर्जा उठ रही है ना कोई कुंडलनी जग रही है ना कोई कमल खिल रहे हैं ना सहस्त्र दल पैदा हो रहा है ना कोई रोशनी है ना कोई अंधकार है परम शून्य है सब भांति स्थिति सम हो गई कोई दृश्य नहीं बचा मात्र दृष्टा बचा है फिर से दोहरा दूं, कोई दृश्य नहीं बचा मात्र दृष्टा बचाए कोई अनुभव नहीं बचा मात्र अनुभव करने की शुद्ध क्षमता बची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 कभी कभी कबीर कभी से बाजी मार ले जाता था कबीर कहीं बेटा था इसलिए कमाल नाम दिया था तुमने प्रसिद्ध वचन सुना होगा उसके बड़े गल... गलत अर्थ लगाए जाते हैं लोग समझते हैं कि कबीर कमाल पे नाराज थे नाराज नहीं थे नाराज हो ही नहीं सकते कहानी है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 कमाल को डांटते डपटते रहे होंगे फिर आखिर में तो ऐसी हालत आ गई कि कबीर ने कह दिया कि तू अलग ही रहने का इंतजाम कर ले क्योंकि वो उन्हीं के पास रहता कबीर कुछ कहते वो कुछ कह देता कबीर के शिष्यों को बातें बता देता ऐसी कि वो गड़बड़ा जाते मगर कबीर नाराज नहीं थे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 जगी में नहीं कहा है। इस वचन को समझो बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल लोग समझते हैं शायद पूत व्यंग में कहा जैसा हम कहते हैं ना किसी कुपूत को कहते हैं सपूत कि ये सपूत चले आ रहे हैं कि ये सपूत क्या पैदा हो गए डुबा दी सब मर्यादा डुबा दी नौ डुबा दी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 पुरानी बाइबल की वंशावली समाप्त हो गई शिखर आ गया अब और कहां गति यही मतलब है कबीर का बूढ़ा वंश कबीर का ये बेटा ऐसा कमाल का पैदा हुआ कि अब ये वंश तो बसाएगा नहीं अब ये संसार तो चलाएगा नहीं अब तो ये विवाह भी नहीं करने वाला है। इसके बेटे भी नहीं होने वाले इसलिए कबीर ने कहा लेकिन यह पू व्यंग में नहीं कहा है बड़े आदर में कहा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 फिर मैं न ले जाऊंगा लेकिन समझ में तुम्हें कुछ आता नहीं तुम होशियार हो तुम चालाक हो तुम कहते हो बढ़िया आदमी बहुत बड़ा है बहुत ऊंचा है पैसे लगते सुपर उठ गया जल्दी से अपना नोट संभाल के खीसे में रख लेते हो कि चलो पैसा भी बचा और इस पैसे के बचने की वजह से महात्मा बड़ा हो गया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 जिंदगी भर पत्थर ही ढोते रहोगे तब सम्राट ने समझा कि लोग ठीक ही कहते हैं, ये आदमी होशिया आ रही आदमी चालबाज है, महात्मा भी बने रहे और हीरा भी नहीं छोड़ता तो सम्राट ने पूछा वो तो परीक्षा लेने आया था कि कहां रख दू कबीर ने कहा आप कहां रखने की पूछते हो तो ले कमाल ने कहा रखने की पूछते हो तो फिर ले जाओ क्योंकि कहां रखने का मतलब है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 ये थोड़ी सी पंथियां उसी कमाल की है कहत कमाल कबीर जी को बाल का योग सब भोग त्रिलोक नाही शून्य के शिखर में गैप का चांदना वेद कि के गम नाही खुले जब चश्म हुस्न सब पस्म है दिन और दुनि से कम नहीं शब्द को कोट में चोट लागत नहीं तत्व झंकार ब्रह्मांड माही सब तरफ मौजूद है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 और फिर दिन भर तुम पाओगे एक ताज़ की, एक मस्ती एक गुनगुनाहट दृग गगन में तैरते हैं रूप के बादल सुनहले दृग गगन में तैरते हैं रूप के बादल रुपहले, मधु बनो ने सरा पीली सुरी हुई ढीली प्रस्तरों को बेधती हैं रेशमी किरणें नुकीली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 ऐसा अभ्यास है जो जानता है वो ही जानता है कि वो काफी पिए अन्यथा बातचीत में बिल्कुल कुशल तर्कयुक्त जरा भी तुम हिसाब न लगा सकोगे कि ये नशे में कई दिनों तक मेरे पास रहे मुझे पता ही नहीं था कि नशे में हैं। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा आपको पता है कि यह चौबीस घंटे पिए रहते हैं?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 रामकृष्ण को हिस्टीरिया था डॉक्टर की अपनी पकड़ है बहुत गहरी नहीं जाती और एक लिहाज से डॉक्टर भी ठीक ही कहता है क्योंकि बाहर से भाव समाधि और इपिलेप्ट फिट के लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं यह भी अर्चन है डॉक्टर भी क्या करे भाव समाधि तो कभी करोड़ में एकाध को लगती है इपिलेप्ट फिट बहुतों को आते हैं और लक्षण दोनों के बिल्कुल एक है मुंह से फसूकर गिरने लगता है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 मिर्गी घटेगी जिसके घट जाने के बाद ही पता चलता है कि जीवन का सार क्या अर्थ क्या प्रयोजन क्या आज नहीं।